था नित्यापरोक्ष रूपे भी द्वयम से दशमी यथा दशम दृष्टान्त दिया दशम पुरुष में परोक्षम अपरोक्षम दोनों होगा ज्ञान अज्ञान ये दोनों है जैसे रहता है नित्य अपरोक्ष आपना में भी परोक्षम अपरोक्षम ज्ञानम अज्ञानम यह दोनों ही हो जाएगा इसमें जो दृष्टान्त दिया दशम के लिए दृष्टान्तम वित्तपा दृष्टान्त को स्पष्ट करके दिखाते है नव संख्या नव संचारित ज्ञानो दशमो बिभ्र तदा दशमे तवेति दसमोस्मी नवे दशमोस्मी वीक्षमाणी तान्नवीषोपिन्न नव दशमो संचारितो दशमों दशमो दशमोस्मी प्रथम तो पद में कितने पद है एक ही पद है <laughs> नव संख्या हृत ज्ञानो चार पद कहाँ से आए <laughs> नव संख्या हृतम नव संख्या नव संख्या हृतम ज्ञानम जिसका ज्ञान नव संख्या से हृत अपहृत हो गया वो व्यक्ति नव संख्या हृत ज्ञान एक पद है सब गिनते गिनते एक दो तीन चार कर नौ नव संख्या होते ही वो ज्ञान हट जाता है और अपने को गिनती करना भूल जाते है नव संख्याया हृतम ज्ञान यश्य और ज्ञान हरण हो गया न ही है नौ ही एक नहीं है। तुरंत हो गया न ही है दशम ही दसम स्वयं दशम नव संख्या हृत ज्ञान दशम विभ्रमाद तथा न वेटी दशम भ्रम होने का ना मैं दशम ऐसा जानता है नहीं न जानता है विक्ष मानवी तान नव उनको नव को देख रहा है गिनती कर रहा है एक दो तीन चार नव अरे में दशम हूँ ऐसे ज्ञान नहीं होता है विक्ष मानवी तान नव तान नव नव क्या भी होती है तो बहुचन तथा नहीं द्वितीय बहुचंद नव को देखता हुआ भी मैं दसम हूँ ऐसा नहीं जानता है भ्रम के कारण क्योंकि उसका ज्ञान नव संख्या से नव संख्या उसको कहा लेकर ज्ञान हट गया न ही तो मैं दसम ऐसा नहीं जानता है परिगणनीय पुरुष निष्ठ या नव संख्या या गणना करते सब सामने है परिगणनीय पुरुष है कितने सामने है नव संख्या नव संख्या अपहृत विवेक ज्ञानो जिसका विवेक ज्ञान अपहृत हो गया विवेक नहीं रहा तथा तान परिगणनिया नव विच्छमानोपि गंती में आने वाले नव संख्या वाले को देखता तो है बीक्षमान विचम विशेषण पश्यन सम्यक पश्चन अपी अच्छी तरह से देखता है अभी भ्रांति के कारण अपने आप को गिनती नहीं करता है भ्रांतिया भ्रांति का तृतीयांत तो भ्रांति के कारण गणना करता रह गिनती करने वाल स्वयं अपने स्वात्मानम न्य नहीं जानता है दसम वह अस्मित में दसम हूँ ऐसा नहीं जानता है क्योंकि उसका विवेक ज्ञान जो गिनती कर रहा है सामने देखा न देख देखकर के उसका तुरंत हो गया कि दसम समय नशम नहीं अपने को दसम ऐसा नहीं जानता है तो। ब्रह्मा ऐसा दशम को जानता है जानता है नहीं अज्ञान दशम का ज्ञान है दशम कौन है स्वयं होने पर भी तब विषय अज्ञान था दशमे अज्ञान प्रदर्श्य दशमी अज्ञान देखा करके तत्कार्य आवरण दशेति अज्ञान का एक कार्य होता है आवरण और एक कार्य होता है विक्षेप दशम विषय का अज्ञान है अज्ञान का कार्य आवरण दिखाते हैं. न भाति नास्ती दशम इम दशम तदा मद ज्ञान ज्ञान. कृत आवरण विदु न नास्ति दशम दसम तथा उसमें स्वयं दशम होता हुआ भी स्वयं दशम है या नहीं होने पर भी क्या कहता है न भाति दसम नास्ति इति वक्ति क्या कहता है दशम तिल ना भाती दिखता है फिर गिनती करता है जहां से गिनती करता नौ ही गिनती करता है क्या कहता दसम न भाती नहीं दिखता है और नास्ती ये जो कहता है कार्य आवरण है न दिखता है नहीं है दसम स्वयं तो दसम है स्वयं अपने को जानता है मैं मैं दसम नहीं जानता स्वयं अपने को जानता है ना नहीं फिर भी उनको देख कर कहता दसम है ही नहीं दिखता नहीं ये हो गया यही बोलता है भक्ति तद अज्ञान कृतम आवरण उसको कहते आवरण अज्ञान कृत आवरण पहले दसम को नहीं जानता है अज्ञान और कहता है दसम नहीं है दिखता नहीं योग्य अज्ञान का कार्य आवरण तथा दशम स्वम दशम संतम स्वयं दशम होता हुआ अपने को जानता है उसमें दसम स्मृति कहता है न भाती नास्ती इति मान करके कहता है दशम नहीं है नहीं दिखता है ऐसा निश्चय करके कहता है ऐसे जो शब्द प्रयोग करता है दशम नास्ति न जो कहता है ये शब्द प्रयोग रूप व्यवहार का जो कारण है यद कारण वो तद अज्ञान कृतम आवरण है अज्ञान कृतम अज्ञान का कार्य आवरण समझना तभी तो कहता है नास्ती न क्यों कहता है अज्ञान के कारण दशम का आवरण है आवरण होने से ही कहता है नास्ति न ऐसे उसका आवरण कौन कहते विदु जानते हैं कौन जानते बुधा विदे के लोग ज्ञानी लोग कहते इसी, इसी को ही अज्ञान का कार्य आवरण कहा जाता है जिसके कारण वो कहता है दसम नहीं है दिखता नहीं है ये जो शब्द प्रयोग करता है उसका कारण कौन हुआ आवरण आवरण का कारण क्या है अज्ञान अज्ञान का हो गया आवरण आवरण का कार्य है व्यवहार कहता है दसम न ना भादी ये शब्द प्रयोग करता है व्यवहार आवरण का कार्य है आवरण किससे हुआ अज्ञान से हुआ अग्यान अग्यान ना। से अज्ञान का एक कार्य आवरण दिखाया अज्ञान का दूसरे कार्य है विक्षेप अज्ञान सेव कार्य विशेष विक्षेपम दशे थी अज्ञान का विशेष कार्य दिखाते हैं क्या कार्य है विक्षेप नद्यामारोचन परोदित शोचन प्ररोन कृत विक्षेपम्ञान इति सोचन रोदना अज्ञान नद्याम नदी मज्या दशम ऐसा शो करता सोकर्ता वा प्ररोदन करता कहता नदी मर मर गया मर गया सोते सोते रोता है है अज्ञान मग्याहे श्रोता ये मज्ञानकृत विक्षेप यही अज्ञानकृत विक्षेपे रोदनादी रोदन नदी मर गया इसे जो कहता है उसको विक्षेप कहते अज्ञान करते विक्षेप कौन कहते बुधा प्ररोना आवरण किसको कहा न भाति ना न भाती नास्ती दस में जो कहता है आवरण का अज्ञान कार्य है दशम से असत्वांश निवर्तकम परोक्ष ज्ञान आह ना, नास्ती और न ना भाति दो है नास्ती मतलब दशमे में असत्वांशरण है आवरण दो प्रकार है एक असत्व आपादक एक अभान आपादक अज्ञान का कार्य आवरण और विषय हुआ आवरण हो गया दो प्रकार असत्व आपादक आवरण अभान आपादक आवरण जिसे आवरण के, का जिस के कारण ये कहता है दसमो नास्ती उसे आवरण को क्या कहेंगे असत आपादक आवरण असत्व को आपादन करने वाले असत्य आपादक आवरण है इसलिए कारण क्या कहता है नास्ती और न ना भाति जो कहता है इसका कारण है आवरण कौन अभान आपादक आवरण एक हो गया असत्व और एक क्या हो गया अभान आपादक दो आवरण है दोनों में से असत्व आपादक आवरण का निवर्तक होता है परोक्ष ज्ञान कौन सा आवरण असत्वपादक आवरण असत्वांश का, का निवर्तक होता है परोक्ष ज्ञान देखो दसम से असत्वांश निवर्तक हम परोक्ष ज्ञान मो दसम जो असत्वांश था किसके कारण आवरण के कारण कौन सा आवरण असत्व अश्ट्थ। आपार। का आवरण के कारण दशमे में असत्व भान होता असत्व ये असत्व अंश का निवर्तक कौन है परोक्ष ज्ञान आगे बताएंगे दशमे में जो अभान अभान का आवरण का कार्य अभानत्व है उसका निवर्तक होगा अपरोक्ष ज्ञान आगे बताएंगे नम्रतो दशमो स्नी नम्र तो दशमोस्ती तदा परोक्षत्वेन दशमं तदावन तोक्ष वेर्गाकवत वेत्तीर्गाकववत श्रुवा वचनम तदा परोक्षत्वेन दशमं परशम लोकवत् न मृतो दसमो अस्ति दशमो न अस्ति इति आप श्रुतवा आपता है यथार्थ वक्ता आप किसको कहते हैं यथार्थ कहने वाले आप क्या है दशमो न अस्ति अस् नहीं मरा है दशम है इति श्रुतवा सुन करके तदा आप सुन करके दशम का ज्ञान होता है अपरोक्ष हो जाता है नहीं, परोक्ष क्या नहीं? दसम है सुन लिया आप तो वाक्य समझ लिया दसम है तो परोक्षा दशम व्यक्ति दशम को जानता है परोक्ष है अपरोक्ष परोक्षा दशम को जानता है स्वर्ग आदि लोक जैसे अजय तो स्वर्ग काम आती सुन करके वेद वाक्य सुन करके स्वर्ग आदि लोक का ज्ञान होता है अपरोक्ष होता है परोक्ष होता है शब्द प्रमाण जो है परोक्ष ज्ञान होता है स्वयं स्वर्ग भू करेगा वो अलग है अभी यजय तो स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य सुन करके स्वर्ग का ज्ञान होता है उसका साधन याग है ये जो स्वर्ग का ज्ञान हुआ वो परोक्ष है है? जैसे शब्द जन्य ज्ञान स्वर्ग का ज्ञान परोक्ष हुआ इसी प्रकार सुना दशम मरा नहीं है सुन करके दशम का ज्ञान होगा वो तो ज्ञान क्या है परोक्ष ज्ञान परोक्षा दशम बेटे स्वर्ग आदि लोकवत दशमो तदा दशमं अभी दसमो को परोक्ष ज्ञान से जो जान लिया और दशम नास्ती व्यवहार करेगा नहीं ये आवरण नष्ट हो गया कौन आवरण असत आप नष्ट हो गया किस नष्ट हुआ ये ध्यान रखना परोक्ष ज्ञान से असत्त्वापद का आवरण नष्ट होता है इसी प्रकार जब ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होगा अद्वितीय ब्रह्मो हो अस्ति अद्वितीय ब्रह्म ऐसे व्यवहार का कारण असत्त्वापद का आवरण नष्ट हो जाएगा असत्त्वापद आपद का अद्वितीय ब्रह्म है एक शुद्ध अद्वितीय ब्रह्म है का कारण है सत्य है ये कैसे हो सकता है अद्वितीय ब्रह्म है ठीक है अद्वितीय मतलब उससे भिन्न कुछ भी नहीं सारा संसार सत्य होगा तो ब्रह्म अद्वितीय होगा ब्रह्म अद्वितीय मतलब और कुछ भी नहीं है यही सब पहले संशय रहता है ये असत्य आपादक आवरण का कार्य है ब्रह्म नास्ति अद्वितीय ब्रह्म नहीं है न भाति ना भाति जो कहेंगे ये होगा अभान आपादक आवरण का, का कार्य है तो जब ज्ञान होगा अस्ति सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म इत्यादि सुनना सदैव समृद्ध गृह एकम एवं द्वितीय तो अद्वितीय ब्रह्म है ऐसे ज्ञान होगा ये ज्ञान परोक्ष परोक्ष ज्ञान का कोई फल है आपाद आपादक आवरण का नाश करेगा नष्ट हो जाएगा तस्वीर अभानांश निवर्तकम अपरोक्ष ज्ञान दशे थी तस्वत दसम से में जो अभाना निवर्तक अभानांश था कभी कहता था दसम न भाती उसका कारण आवरण कौन सा आवरण है अभान आपादक आवरण उससे कहता है दसों नाश न भाती अभान अंश का निवर्तक होता है अपरुष ज्ञान दर्शी दिखाते हैं त्वमेव त्वमेव सीति सीति दशमोसी प्रदर्शितः प्रदर्शि प्रदर्शितः अपरोक्षतया ज्ञात्वा ज्ञात्वा अपरोक्षतया त्वमेव सीति न प्रदर्शितः अपरो बच्चन जब सुना दसम अस्थी तो दसम का परोक्ष ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान होने पर अब उसकी जिज्ञासा है कहा दसम कौन है जिज्ञासा है जानना चाहता है तो फिर गिनती करा गिनती करो एक दूसरे न करने वाले दस। तमेवर दशमोशी असी क्या कहा आपका ने तुम एवं दशमोसी तुम ही दसम हो ये कहने पर गण प्रदर्शित गिना करके दिखा दिया गिनती करो नमे वो दशम हो अभी दसम को जान लिया जी। ये परोक्ष ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान अपरुक्ष ज्ञातवा अभी हर्ष को प्राप्त करेगा फिर सत्य वो रिषत हर्ष को प्राप्त करता है अब रोएगा पहले रोता था मर गया करके न रोती थी क्या मिल गया उसको कुछ नहीं मिला ये प्राप्त की प्राप्ति है दसम स्वयं है अप्राप्त नहीं था भ्रांति से मर गया कहता था अभी मिर्ज्ञान नहीं दस मैं प्राप्त की प्राप्ति उसे कुछ लाभ है लाभ नहीं <laughs> रो रहा था अभी हसने लगा लाभ नहीं लाव। पहले रो रहा था मर गया कर गई अभी रोना बंद हो गया खुश हो गया लाभ नहीं जी। इसी प्रकार जो ब्रह्म का पुरुष ज्ञान हो जाता है ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म है कहू कौन अद्वितीय ब्रह्म है कहाँ है तो ज्ञान हो गया तुम ही अद्वितीय ब्रह्म अमस्व ज्ञान जब हो जाएगा मिला क्या मिला की प्राप्ति की ब्रह, ब्रह्म को प्राप्त कर लिया ब्रह्म अप्राप्त था अपना स्वरूप ब्रह्म था और प्राप्त की प्राप्ति है और उसमें दुख था कुछ ब्रह्म में परिस का परिहार है संसार दुख ब्रह्म में कभी पहले भी नहीं था अभी ज्ञान हो गया तो समझ लिया मेरे में संसार दुख ही नहीं अद्वित ब्रह्म में हूँ तो भी आनंद प्राप्त करता है कैसे आनंद है निरत से आनंद उसे बढ़ करके अधिक आनंद कहीं नहीं ये निरत्य से आनंद नित्य आनंद को प्राप्त करता है नरुदिति परिगणिते स्व परिगणित न्याम गण न के साथ अपने को गिनती कराके के आपने तो कह दिया त्वमेव दशमोस दिखा दिया प्रदर्शित तो? तुम्ही दशमो हो ऐसा कहने पर उसको कैसे ज्ञान होता है अहम दशमोसमी कैसे ज्ञान हुआ ज्ञान अपरुच जी पहले अपरक्ष ज्ञान था नहीं, नहीं। परोक्षत ज्ञात्वा हर्षम प्राप्त हर्ष को प्राप्त करता है और भी थोड़ा थोड़ा नहीं, नहीं। रुदन त्याजति रुदन त्याग कर देता है और नहीं, नहीं।, नहीं। खुश हो गया ज्ञात्वा ज्ञात एवं दृष्टान्त भूते दशमे प्रदर्शितम अवस्था सप्तकम अनुद्य इत्याह। दृष्टान्त हो गया दशम उसमें दिखाया अवस्था सप्तकम्। अवस्थान सप्तक सात अवस्था ये दशम दृष्टान्त सबको मालूम हो करके पेशा नहीं करना उसमें सात अवस्था को अलग अलग समझना और सात अवस्था को समझ करके आत्मा में घटाना है इसे अवस्था श्तकम अनुवाद करके दाष्टान्ति के आत्मनेप यियोजनीय के आत्मा में सात अवस्था को घटना है इतिहाज्ञावृति विक्षेपृति ज्ञान तृप्त द्विधा ज्ञान तृप्त शोकापमे शोकापगम योजनीत्मजनी अतिधान तृप्त शोकापम विधे योजनीत्मने पूर्वार्ध में कितने पद गिनती कर बोलो ये सरल है एक पद में कठिनाई है कितने कितने बोलो मेरा ठीक है कितने है एक पद अज्ञान आवृतिश्च विक्षेप्च दिविध ज्ञान तृती दंड हो गया अज्ञान आवृति विक्षेप दिविध ज्ञान तृतय एक पद हो गया इसमें कितने है संख्या अवस्था कितने गिनती करो तो खाली सात तो सुना है सुनकर नहीं बोला मन से गिनत पा, करो ऐसा नहीं मुख्य नहीं बोलो अपने आप गिनत करो ये छ है और ज्ञान आवृत्ति विक्षेप कितन हुआ विविध ज्ञान विविध ज्ञान चार के थे परोक्ष ज्ञान अपरोन ये दो है ना और त्रिवृत्ति कितन हुआ छ आगे शोकम आगे क्या है शोक शोक अनिवृत्ति कितन हो गए साथ चिदात्मन योजन या चिरात्म सात को है देखो बता दिया अज्ञान आवृत्ति विक्षेप्च द्विविधम ज्ञान तृप्तिश्च इति द्वंद्व समास है द्वंद्व समास पद हो गया पूर्वाध इसमें छह अवस्था आ गई और एक शो का पिछन अवस्था पूरी हुई ना तो, ना तो। इसको चिदात्मा में घटाना है शो का पहले अज्ञान था दसम ने पहले क्या है दसमो को हाँ। अज्ञान के कांश को दिखाया था नव नविति नवे थी दशम स्मृति है तो करके नहीं जानता अज्ञान आवृति बता दे आवरण नास्ती न दिया दसम नद्याय बता दिया नद्यामारा दसम और शोक करता है अब विविध ज्ञान वह ज्ञान है कैसे परोक्ष ज्ञान क्या सुना दसम अस्थि मारा मरोक्ष ज्ञान हुआ अपरोक्ष ज्ञान है कम तमें वसम अस्सी इसे कहानी पड़ दसम अस्मी इसे ज्ञान हुआ ज्ञान आगे तृतीय हुई हर्ष को प्राप्त किया अश्वक निवृत्ति हुई ये साच अवस्था है तर आत्मनि अज्ञानादिक क्रमण दर्शे आत्मा में अज्ञान आवृत्ति विषय क्रम से दिखाते है संसारा संसारा संसाराशक्तचि संचित चिदाभास कदाचन स्वयं स्वयं नैव नैव वेत्ययम् वेत्ययम् प्रकाशकूटस्थम सतत्व नव वेत्यय तो पद में कितने पद बोलो पांच न एवं वित्तीय चार हो गया और तो तो सततम तत्व तो तो सतत तो तो तो। संसाराशक्त चित्त सन संसार आसक्तम संसारा संसाराशक्तम संसाराशक्तम चित्तम यीव है उसका चित्त संसार में आसक्त सांसारिक पदार्थ संपादन करने उसमें लगा है सोचता है ये मिल गया वो मिल जाए उसको मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा वो को प्राप्त होगा ये संसार आसक्त चित्त होने पर चितावास जीव कदाचन स्व स्व प्रकाश कूटस्तम संसार आसक्ति चित्त होने से अपना स्वरूप जो स्वयं प्रकाश स्वरूप में हूँ ऐसे जानता है संसार आसक्त चित्त होने के संसारिक चिंत न करता है मैं स्वरूप बहुत ये भी नहीं मैं क्या हूँ ये सोचने क्या हो मैं मनुष्य हूँ हमको नाम बता दे कौन है नाम बता दें मैं ही हूँ और कौन तुम हो? दिखा देंगे यही में हूँ और आगे कुछ सोचते ही नहीं और चितावास जो जीव है ऐसे कूटस्थ है स्वयं प्रकाश है उसको कभी नहीं जानता है क्योंकि उसका चित्त संसार में आ सकता सांसारिक पदार्थ संपादन करना भोग करना कैसे प्राप्त हो उसे में ही चलता है, लगता है सतम अयम नहीं व्यक्ति ये हो गया अज्ञान है कुटस्थ संसार संसाराशक्ति इत्यादि चतुर्भि चार श्लोक द्वारा अज्ञान आदि क्रम से दिखाते हैं अयम चिदा जीव विषय संपादन संपादन आदि ध्यान आसक्त चित्त विषय संपादन चिंतन से आसक्त होता है तो चित्त सन कदाचन कभी कभी मतलब सुप्ति विचारा तो पूर्व श्रुती अर्थ विचार करने पर तो जानेगा उसके पहले कदापि अपने तत्व को नहीं जानता है स्वतत्व स्वय तत्व स्व तत्व स्वस्थ का प्रकाश रूपस्थ वही प्रत्येगात्मा है न्यक्ति न एवं व्यक्ति न जाना यथ तद्ञान ये अज्ञान हुआ ये अज्ञान दिखा है प्रथम अवस्था स्वयं इति थ नाति कूटस्थास्थ कर्ता हमस्मीति कर्ता भोक्ताहमस्मी प्रतिपद्यते प्रतिप्य प्रतिपद्यते कभी विचार जब होता है सुनता है कि कूटस्थ आत्मा है कूटबत तो निर्विकार से रहता है वो कुछ नहीं निर्विकार निष्क्रिय वो कहता है इसे कुटस्थ कहाँ है मैं ही अमुक मैं की दुखी मैं सब करता हूँ मैं भो करता हूँ मैं ही पढ़ा मैं ही मनुष्य मैं मे, मे, मैं मैं सब करता हम पश्चा मैं देखता मैं सुनता हूँ मैं जानता हूँ निश्चय करने वाला कौन मैं कूटस्थ कहा और ना है कूटस्थ नास्ति न भाति। क्या कहता है कुटस्थ नास्ती न भाती इतनी प्रसंग तो है भक्ति प्रसंग विचार करने पर कहता है कुटस्थ निर्विकार है आत्मतत्व ये है ही नहीं ना दिखता है है ने कहीं दिखता नहीं यदि होता तो अनुभव होना चाहिए कहा अनुभव होता है जल्दी में सुख दुख क्षुत पिपाशा यही था मैं जन्म मरण वाला में हूँ सुखी दुखी हूँ क्षुत पिपाशा वाला हूँ और निर्विकारूट आसमा कहा है और तो नस्ती न भाजी ये जो कहता है ये अज्ञान कृत हो गया आवरण और आगे कहता मैं करता हूँ भूखता हूँ जो करता भूता कहता होता विषय करता भोगता हम अस्मिति अपने क्या मानता है कर्ता भोक्ता ऐसे मानता है नहीं विक्षेप्रति पद्धति विक्षेप को प्राप्त करता है पर नास्ती न भाती ये क्या हो गया आवरण ये जो शब्द प्रयोग होता है उसका कारण है आवरण आगे कहता हम कर्ता हम भोक्ता ये तो विक्षेप प्रसंग अतः देखो चिदात्म विषय प्रसंग जाते चिद रूप आत्म विषय कहीं प्रसंग होने पर पता है कूटस्थ नास्ती कुटस्थ से कोई न दिखता है इति मक्ता भूते कहता है इदम् अज्ञान कार्य ये आवरण किसका कार्य अज्ञान, अज्ञान।, अज्ञान का अज्ञान का कार्य आवरण कुटस्थ असत्वाभानभिधान वर्तृत्वादीक तो आत्मनि आरोपयती कूटस्थ का नास्तिक कहता है असत्वापादक आवरण और नभाति अभान आदक कुटस्थ का असत्व और अभान का कथन करता है असत्व कहता है भान का न भाती जैसे कथन करता है ऐसे कर्तृत्वादीक तो आत्म ने आरोप कहता मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ कर्तृत्व भक्त अपने आरोप करता है ये होता है विक्षेप अरोप हेतुद्वयुत चिदाभास विक्षेप आरोप हेतु क्या है देहद्वत चिदा चिदाभास है विक्षेप हेतु आरोप जो करता है कर्तृत्व आरोप करता है स्थूल सूक्ष्म शरीर दो दे में अंतकरण है उसमें चिदावास है और चिदावास ही विक्षेप है आरोप का हेतु है चिदाभास स्वयं विक्षेप है इसके कारण अपने में कर्तृत्व आरोप करता है ये सब विक्षेप का कार्य है तो। नाति नाति अस्ति कूटस्थ इक्ष व्यक्ति वर्तया परे पश्चात कूटस्थ एवास्तवास्तव अस्ति विचार विचार परोक्षं वर्तया अस्थि कूटस्थ इत्यादु वार्ताया कोई दूसरे बताया आचार्य कुटस्थ है तो कूटस्थ को जानता है को जानता है परोक्ष ज्ञान है फिर विचार करने पर पश्चात कुटस्थ एव अस्मी यदि विचार तत्ति एवं जब विचार करता है तो कुटस्थ एव अस्मी ऐसे ज्ञान होता है वो तो ज्ञान है अपरोक्ष ज्ञान है परोक्ष ज्ञान कैसे होगा परेण बोधित परेण ज्ञापित तो कहा कुटस्थ तो अस्तित्व जाना थी ये हो गया इधम परोक्ष ज्ञानम और श्रवण मनन निदिध्यासन परिपाक होने पर श्रवण मनन निद्यासन दिल काल करता है सब इच्छा छोड़ करके पक्को हो जाता है तो निश्चय साक्षात्कार हो जाता है कुटस्थ अहम बस नहीं पहले कुटस्थ अस्थि जानता था अभी कुटस्थ में हूं जाना अपरोक्ष ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान लिखायादार कर्ता भुक्ते तेवमादि तेवमादि कर्ता भुक्ते ते कृतं कृतं कृतं कर्ता शोक जात प्रमुंच तो पहले मानता समय कर्ता भुक्ता कर्ता होता मानकर जितने शोक जातम शोक जातम शोक तो समुदाय समुदाय शोक वर्गम आगे शोक करेगा अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद प्रकृष्ण छोड़ देता है करता भूता अपने को नहीं मानता है पूरा शोक शोक निवृत्ति ये शोक निवृत्ति हो गया शोकापगम अकृतम कृत्यम कृत्यम मतलब क्या है कर्ण योग्य जो कर्ण योग्य है सब कृतम कर कृत्यम जो करने योग्य है जो कुछ करना था वो सब माया कृतम कर लिया जब कुछ करने का बाकी है तो तृतीय निरंकुश होती है नहीं शांकुश है कुछ करना है करना है बताता है जो कुछ कर लिया बस अभी हो गया सब आनंद कृत्यम कृतम जो करना था वो कर लिया और प्रापणियम प्राप्तम जो प्राप्त करना था वो सब प्राप्त कर लिया जितने प्राप्त करने की योग्य आत्मज्ञान हो गया होने के बाद और क्या प्राप्त करने वाक़ी रहेगा आत्मा सती तो कुछ नहीं तो आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए या उसको यहाँ छोड़ के जाकर के कथा प्रवचन करना चाहिए <laughs> आत्मा की प्राप्ति कर ले तो और कुछ बाकी है करने का आत्मा प्राप्ति नहीं करे अरे बाकी धन सम्पत्ति ख्याति सब प्राप्त कर ले तो कृतम कृत्यम प्राप्तम प्रापण्यम ऐसा होगा हाँ ऐसे समझ करके विचार करना चाहिए सब तो लोग को सोचते हैं ये आत्मा तो आत्मा समझ लिया किंतु उसको प्राप्त करना नहीं है हमको तो संसार की वस्तु प्राप्त करना है धन संपत्ति ख्याति प्राप्त करना है ऐसा कोई कोई सोचते हैं ना अभी भी अभी इनमें भी सोचने वाले अभी भी सोचते हैं कि इसको पढ़कर जाकर हमको करना है लोग ऐसे बताएंगे ऐसे बताने पर फिर सम्मान मिलेगा धन मिलेगा फिर सब कुछ यही करना चाहिए जब कृतम कृत्यम ज्ञान हो जाए तो कृत्यम कृतम तभी कृतकृत्य हो गया कहते कृतकृत कृतम कृत्यम ये नृत्य कृत्य जो करना कर था कर लिया तो कृतकृत्य तो तो तो होगा और प्राप्त प्रापणियम प्राप्त करना प्राप्त कर लिया और कुछ प्राप्त करने का बाकी नहीं रहा कुछ प्राप्त करने का बाकी नहीं रहेगा तो थोड़ा दुख लगेगा कोई दुख नहीं आनंद एकदम निरंकुश आनंद है कुछ प्राप्त करने की बाकी ये तो निरंकुशानंद नहीं।, नहीं, कुछ बाकी है तो कृतकृत्य नहीं, कृत्य नहींष्यति कूटस्थ असंगसंग इस आत्मज्ञान के बाद कर्तवादात तो जो त्याग कर देता है ये हो गया यदय योग शोका पदम, शोक निवृत्ति कृतम कार्य कर्तव्य जात जितने कर्तव्य था सौत निष्पादित कल्यापण फल जात फलजातवर्ग जितने फल प्राप्तम यदि तुष्यति ये पुष्ट स प्रात लुष्य प्रशंसुष्ट जता येते पूर्णश्च पूर्णम आलय पूर्णमेवा